श्री विष्णु शांकर सहसनाम शष्यम ऋतु सुदर्शन कालि परह विश्वदक्षिणः संवसरो सुदर्शनः कालः सुदर्शन परिग्रहः पर संवत्सर दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः कालात्त्मना ऋतुशब्देन लक्षत ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से लक्षित होते हैं इसलिए ऋतु है। निर्वाण दर्शन ज्ञानम से शुभे दर्शन इक्णे पद्मत्र अस्ेति अस्येति। न दृश्यते भक्त ऋति सुदर्शनः। भगवान का दर्शन अर्थात ज्ञान अति सुंदर निर्वाण रूप फल देने वाला है अथवा उनके नेत्र अति सुंदर पद्म पत्र के समान विशाल है अथवा भक्तों को सुगमता से ही दिखाई दे जाते हैं इसलिए वे सुदर्शन हैं कलयति सर्वमिति कालह कालह कलयतामहम इति भगवत भगवदतनाद सबकी कलना अर्थात गणना करने के कारण काल है भगवान ने कहा है कलना करने वालों में मैं काल हूँ परमे प्रकृष्ठे स्वे महिमनी हृदयाकाशे स्थातु शीलम से परमेष्ठी परमेष्ठी विभ्रयते मंत्रवर्णातः हृदयाकाश के भीतर परम अर्थात अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने का स्वभाव होने के कारण वे परमेष्ठी हैं मंत्रवर्ण कहता है परमेष्ठि रूप से सुशोभित हैं शरणार्थि परी तो गृह्यगतवात्तो ज्ञाएते पत्रपुष्पादिक सर्वगत होने के कारण सरतना द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाते हैं या सब ओर से जाने जाते हैं अथवा भक्तों के अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि को ग्रहण करते हैं इसलिए परिग्रह है सूर्यादीनाम भी भय हे उग्रह हेतुवात्षोदेति सूर्य इस श्रुते है सूर्यादि के भी भय के कारण होने से उग्र हैं श्रुति कहती है इसके भय से सूर्य निकलता है भूतान, भूतान्स्मिन नीति संवत्सर है सब भूत इनमें बसते हैं इसलिए संवत्सर हैं जगद्रूपेण वर्धमान सर्वकर्माणी क्षिप्रम करोती वा दक्ष जगत रूप से बढ़ने के कारण अथवा सब कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं इसलिए दक्ष हैं संसार सागरे अविद्या संसारगरे क्षुत्दी षूर्मीते अद्यादमले मादिभक्ले वशीकता विश्राति काम विश्राम मोक्षम कौतीश्रा क्षुधा पिपासा आदि च उर्मियों से तरंगित संसार सागर में अविद्या आदि महान क्लेशों और मद आदि उपक्लेशों से वशीभूत किए हुए विश्राम की इच्छा वाले को विश्राम अर्थात मोक्ष देते हैं, इसलिए विश्राम है विश्वस्मत दक्षिण शक्त विश्वेश कर्मसु दाक्षिण्या विश्व दक्षिण सबसे दक्ष अर्थात समर्थ अथवा समस्त कार्यों में कुशल होने के कारण भगवान विश्व दक्षिण है अथवा समस्त विश्व उन्हें बलि के यज्ञ में दक्षिणा रूप से मिला था इसलिए विश्व दक्षिण है विस्तार स्थावरस्थाणु प्रमाण बीजमव्यम अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन विस्तार स्थावरस्थाणु प्रमाणम बीजमव्ययम अर्थ अनथ महाकोश महाभोग है महाधन विस्तीय समस्ताने जगतस्मति विस्तारः भगवान में समस्त लोक विस्तार पाते हैं इसलिए वे विस्तार हैं स्थितिशीलस्थावर स्थितिशीला पृथिव्यादी तिठन्तस्मति स्थाणु स्थावरचा सौ स्थाणु स्थावरण स्थिति स्टील होने के कारण स्थावर है तथा पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थ उनमें स्थित है इसलिए स्थाणु हैं इस प्रकार स्थावर और स्थाणु होने से भगवान स्थावरण स्थाणु हैं संविदात्मना प्रमाणम संविद स्वरूप होने से प्रमाण है अन्यथा भाव व्यतिरेकेण कारण मि बीज्यय सविशेषण में नाम बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारण हैं इसलिए उनका बीजम अभ्यम यह विशेषण सहित एक ही नाम है सुखरूप्वा सर्वैरर्थत अर्थ सुख स्वरूप होने के कारण सबसे प्रार्थना किए जाते हैं इसलिए अर्थ हैं न विद्यते प्रयोजन आप्त काम अस्यति अनर्थः आप्त अर्थात पूर्ण काम होने के कारण उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं है इसलिए वे अनर्थ हैं महांत कोषा अन्नमयादयः आच्छाद का अशेति महाकोश है अन्नमय आदि महान कोश भगवान को ढकने वाले हैं इसलिए वे महाकोश हैं महान भोग सुख रूपो सेति भगवान का सुख रूप महान भोग हैं इसलिए वे महाभोग हैं महत भोग साधन लक्षण धनम अश्येति महाधन उनका भोग साधन रूप महान धन है इसलिए वे महाधन हैं अनर्विण्ड स्थभिष्ठो भू धर्मयूपो महामुख नक्षत्र नेमी नक्षत्री क्षम क्षामीन अनर्विण स्थभिष्ठ अभू अभू धर्मयूप महामुख नक्षत्रेमि नक्षत्री क्षम क्षम समीहनह समीहन आप्तकाम्वाद निर्वेदोस्य न विद्यत इति अनिर्विण संपूर्ण कामनाए प्राप्त होने के कारण भगवान को निर्वेद अर्था उदासीनता नहीं है इसलिए वे अनर्विण हैं वैराजरूपेण स्थित स्थविष्ठ अग्निमुर्धा चक्षुषी चंद्र इति श्रुते वैराज रूप से स्थित होने के कारण सविष्ट हैं श्रुति कहती है अग्नि उसका सिर है तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। अजन्मा अथवा अथवाती भू भू सत्तायाम इत संपदादित्विप मही वा अजन्मा होने से अभू है अथवा है इसलिए भू है भू सत्तायाम यह गण में होने के कारण भू धातु से क्विप प्रत्यय हुआ है अथवा भू पृथ्वी को भी कहते हैं यूपे पशुवत तत्समाराधनात्मका धर्मास्तत्र बंध्यंत इति धर्म है यूप में जिस प्रकार पशु बांधा जाता है उसी प्रकार आराधना रूप धर्म भगवान में बांधे जाते हैं इसलिए वे धर्मयूप हैं यस्मिन नरपिता मखा यज्ञान निर्वाण लक्षण फलम प्रयक्षन तो महान तो जायते स महामख जिनको अर्पित किए हुए मख अर्थात यज्ञ निर्वाण रूप फल देते हुए महान हो जाते हैं वे भगवान महामख हैं नक्षत्रतांद्रसुग्रहा वायुपाशमिबद्धन बद्द्धा ध्रुवस सा ज्योतिषा चक्रम भ्राम शिशुमर से पुक्षदेशे व्यवस्थितो ध्रुव तस् शिशुमर से हृदय ज्योतिश्चक्रे ने व्रवर्तक शिता नक्षत्र ने भी इति विष्णु ब्राह्मणे श्रुए नक्षत्र और तारों के सहित चंद्र तुर्य आदि ग्रह गण वायु रूप बंधनों से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं इस वचन के अनुसार ज्योतिष चक्र के सहित संपूर्ण नक्षत्र मंडल को भ्रमाता हुआ ध्रुव तारामय शिशुमार चक्र के पुच्छ देश में स्थित है उस शिशुमार के हृदय मध्य में ज्योतिष चक्र की नेमी अर्थात केंद्र के समान प्रवर्तक रूप से भगवान विष्णु वर्तमान है अतः वे नक्षत्र नेमी कहलाते हैं स्वाध्याय ब्राह्मण में शिशुमार का वर्णन करते हुए विष्णु उसका हृदय है ऐसी श्रुति है चंद्र रूपेण नक्षत्री नक्षत्राणाम शशि भगवत वचनात् रूप होने से भगवान नक्षत्री हैं जैसा कि भगवान का कथन है नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ समस्त कार्यु सम क्षमा क्षमत वा समया पृथ्वी इति सम्मीकि वचनात् समस्त कार्यों में समर्थ होने के कारण क्षम है अथवा सहन करते हैं इसलिए क्षम है वाल्मीकि जी का वचन है कि राम क्षमा में पृथ्वी के समान है सर्वविकारेशु इति क्षम क्षय मह इति निष्ठातकार मकारादेश समस्त विकारों के छीड़ हो जाने पर भगवान आत्मभाव से स्थित रहते हैं इसलिए क्षाम है इस सूत्र के अनुसार निष्ठा संज्ञक ते तकार को मकार आदेश हुआ है सम्यगीहत इति सृष्टिया सृष्टि आदि के लिए सम्यक इहा अर्थात चेष्टा करते हैं इसलिए समीहन है यज्ञो महज क्रतु सत्र गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा यज्ञः च सर्वर्शी विमुक्ता महेज क्रतु सत्र गतिदर्शी विमुक्तायूप येवािकारको याराकारेण प्रवर्तव यज्ञो वै विष्णु सर्व यज्ञ स्वरूप होने के कारण यज्ञ हैं अथवा यज्ञ रूप से समस्त देवताओं को संतुष्ट करने वाले हैं इसलिए यज्ञ हैं श्रुति कहती है यज्ञ ही विष्णु है हैं यभ्योप्ययमेवेज ये जजंति मख पुण्य देवतादीन पितृनप आत्मनम आत्मन्यम विष्णुमें वजंति इति हरिवंशे यभ्य अर्थात पूजनीय भी भगवान ही है इसलिए वे ईज्ञ हैं हरिवंश में कहा है जो लोग पवित्र यज्ञों द्वारा देवता और पितृ आदि का पूजन करते हैं वे सर्वदा स्वयं अपने आत्मा विष्णु का ही पूजन करते हैं सर्वासु सर्वासुदेवतासु यसु प्रकर्षेण येष्टभ्यो मोक्षफलदातृत्वादि महेज समस्तयष्टभ्य देवताओं में मोक्ष रूप फल देने वाले होने से भगव भगवान ही सबसे अधिक येष्टभ्य है इसलिए वे महेज हैं यूपसहितो यज्ञ क्रतु यूपसहित यज्ञ क्रतु कहलाता है तद्रूप होने से भगवान क्रतु है असत्युपैति चोदनालक्षण सत्रम सतस्त्रात वा जो विधि रूप धर्म को प्राप्त करता है वह सत्र है अथवा सत कार्य रूप जगत से रक्षा करते हैं इसलिए भगवान सत्र है सताम मुमुक्षूण नान्या गतिरिति सताम गति ही सत्पुरुषों अर्थात मुमुक्षों की भगवान को छोड़कर कोई और गति नहीं है इसलिए वे सताम गति हैं। सर्वेशा प्राणिना कृताकृत सर्व पचती स्वाभाविक बोधे नेति सर्वदर्शी अपने स्वाभाविक बोध से समस्त प्राणियों के संपूर्ण कर्मा कर्माकर्म को देखते हैं इसलिए वे सर्वदर्शी हैं स्वभावना विमुक्त आत्मा सेमुक्त सात्मा चेति वाह विमुक्तात्मा विमुक्तस्य मुक्त विमुच्यते श्रुते है स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है अथवा जो विमुक्त भी हैं और आत्मा भी हैं वे भगवान विमुक्तात्मा है श्रुति कहती है मुक्त हुआ ही मुक्त होता है सर्व्चा सौ जेती सर्व्ञ इदम सर्व यद महात्मा श्रुते है जो सर्व है और ज्ञाता है वह परमात्मा सर्वज्ञ है श्रुति कहती है यह जो कुछ है सब आत्मा ही है ज्ञान मुत्तमेत सब मे कम नाम ज्ञान ज्ञान मुत्तमितेत सविशेषण मे कम नाम ज्ञानम प्रकृष्ट अजन्यम अणवक्षिन्नम सर्वस्थ साधकतम अमिति ज्ञानमुत्तमम ब्रह्म सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इतनी है ज्ञानमुत्तमम यह विशेषण सहित एक नाम है जो प्रकृष्ट अर्थात सर्वोत्तम अजन्य नित्य सिद्ध अनविन्न देश काल तथा वस्तु की सीमा से परे और सबका अत्यंत साधक ज्ञान है वह ज्ञानमुत्तमम कहलाता है इति श्रुति कहती है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है